संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व राजा को कोहलोक और प्रलोक में सुख की प्राप्ति कराने वाले छत्तीस गुणों का वर्णन राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह किस प्रकार का आचरण करने से राजा इस लोक और परलोक में सुख देने वाले पदार्थों को सरलता से प्राप्त कर सकता है भीष्म जी बोले राजन ऐसे छत्तीस गुण हैं। यदि उनसे संपन्न होकर राजा आचरण करे तो उसमें यह बात आ सकती है अब मैं क्रमशः उनका वर्णन करता हूं पहला धर्म का आचरण करे किंतु कटुता न आने दे दूसरा आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव न छोड़े तीसरा क्रूरता का आश्रय लिए बिना ही अर्थ संग्रह करे चौथा मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए ही विषयों को भोगे पांचवा दीनता न लाते हुए ही प्रिय भाषण करे छठवा शूरवीर बने किन्तु बढ़ बड़ कर बातें न बनावे सातवा दान दे परंतु अपात्र को नहीं आठवा स्पष्ट व्यवहार करे पर कठोरता न आने दे नौवा दुष्टों के साथ मेल न करे दसवा बंधुओं से कलह न ठाने ग्यारहवा जो राजभक्त न हो ऐसे दूध से काम न ले बारहवा किसी को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपना कार्य करे तेरहवा दुष्टों से अपनी बात न कहे चौदहवा अपने गुणों का वर्णन न करे पंद्रहवा साधुओं का धन न छीने सोलहवा नीचों का आश्रय न ले सत्रहवा अच्छी तरह जांच किए बिना दंड न दे अठारवा गुप्त मंत्रणा को प्रकट न करें, लोभियों को धन न दें, उन्होंने कभी अपकार किया हो उनमें विश्वास न करें, किसी से न करे न करें और स्त्रियों की रक्षा करें, बाईसवा शुद्ध रहे और किसी से घृणा न करें, तेईसवा स्त्रियों का बहुत अधिक सेवन न करें, चौबीसवा स्वादिष्ट होने पर भी जो अहित कर हो उसे न खाए पच्चीसवा निर्भिमान होकर मानवियों का आदर करे छब्बीसवा गुरु की निष्कपट भाव से सेवा करे सत्ताईसवा दंभहीन होकर देव पूजन करे अट्ठाईसवां अनिंद्रित उपाय से लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा रखे उन्नीस स्नेह पूर्वक बड़ों की सेवा करे तीसवा कार्य कुशल हो किन्तु अवसर का विचार रखे इकतीसवां केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी से चिकनी चुपड़ी बातें न करें, बत्तीसवां किसी पर कृपा करते समय आक्षेप न करें, आप बिना जाने किसी पर प्रहार न करें, चौतीसवां शत्रुओं को मारकर शोक न करें, पैतीसवां अकस्मात क्रोध न करें, छत्तीसवां जिन्होंने अपना अपकार किया हो उनके प्रति कोमलता का बर्ताव न करे राजन यदि अपना हित चाहते हो तो राज्य पर स्थित रहकर इसी प्रकार व्यवहार करो यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बड़ी आपत्ति में पड़ जाओगे जो राजा इन सब गुणों का अनुवर्तन करता है वह यह में सुख पाता है और मरने पर स्वर्ग में सम्मानित होता है वैश्वपान जी कहते हैं जन्मेजय पितामा विश्व का यह उपदेश सुनकर पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्टि ने उन्हें प्रणाम किया